संवेद्नाओ, संवेद्नाओ, के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है विनोदी की, की, की, की कुछ रचनाएस पलाश के पुष्प ने अपने रंग से विपिन के और छोर पर। आग, आग लिख दी है भांग पिए भंगेड़ी सा ये मौसम कहीं, कहीं इन दहकते, दहकते पुष्पों में गंध न घोल दे इसी चिंता में इसी, इसी चिंता में वृक्ष ने अपनी, अपनी भुजाएं फैला दी हैं। इस रंग पंचमी को, को प्रिया के होठों से इस, इस सुमन को ढलते हुए सूरज की लालिशा कोई, कोई नाम तो दे दो टेसु टेसू तो तेस� विचित्र सा प्रतीत होता है ना? नदी का मर जाना नदी के कगार पर कई सभ्यताओं ने आंखें कल कल के इस नाद में कई संस्कृतियों ने लोरी महसूस की। न जाने न जाने कितने नाजुक पाओ की पायलिया इस पानी में छम छम करती प्रेम कहानिया लिख गई इसके किनारे कई बेटों ने चलना सीखा कई बाप अंतिम बार पेटो के कंधों हो, अंतिम यात्रा हेतु आए नदी ने शाम को गोपियों के वस्त्रों को छिपाते देखा है नदी ने देखा है काल का हर वो वार जो लील गया कई सभ्यताओं को नदी ने देखा है बादलों के माध्यम से स्वयं का स्वयं में मिल जाना बचपन में सोचता जहाँ गांव होते हैं वहाँ नदी और तालाब क्यों होते हैं अब कहता फिरता हूँ ये गांव और नगर हैं, जब तक नदी और तालाब हैं, इन्हें संभालना होगा संभालना होगा क्योंकि एक नदी की मौत में सैकड़ो सभ्यताएं सती हो जाती हैं। ने कहा था। अंजूरी में कांपती दुआएं रखकर उसकी मां ने कहा था पहुंचते ही चिट्ठी डाल देना हर रोज उठते बैठते सोचती रहती।, रहती कैसा, कैसा होगा, होगा मेरा लाल भूल गया होगा चिट्ठी लिखना, लिखना या ने, ने, ने, ने गुमादी दी होगी दी हो। हर, हर आहट पर पूछती क्या डाकिया आया, आया है, है, है आता भी से जो कभी लिखा ही नहीं गया उस रात भी उस रात भी जब खुदा के घर से चिट्ठी आई थी मौत की वो पूछती, पूछती रही बेटियों से कैसा होगा मेरे घर का चिराग अचानक अचानक आचानक आचानक कोई आवाज आई। खुशी, खुशी से चिल्लाई डाकिया आ गया डाकिया आ, आ गया और सच में सच में डाकिया आ गया था खुदा के घर से उसे लेने मगर मगर अगर, बेटे का खत नहीं आया मेरा, मेरा गांव खर होती परंपराओं के मुहाने पर, पर बैठ, बैठ, बैठ मेरा गांव अपनी, अपनी बूढ़ी आंखों से, से ताकता ता, ता, ता, रहता ता है अतीत और, और महसूस करता है खुद में पैदा होता एक शहर मानो, मानो खेत में मुरझाती फसलों के बीच लहलहाती खरपतवार चिढ़ाती रहती है, है। खेत के बंजर, बंजर होते, होते स्वाभिमान को अभी आप सुन रहे थे विनोद की दवी कुछ, कुछ रचनाएं वाचक स्वर भारती परिमल